राम विक्रांत को समझ पाता कि उससे पहले ही काफी जोरदार धमाका हुआ पुलिस वाले का शरीर हवा में उछलता हुआ दिखाई पड़ा धमाका इतना जबरदस्त था कि शॉप की बाउंड्री वॉल भी टूटकर पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा उठा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था विक्रांत तुरंत समझ गया कि उन लोगों ने पुलिस के ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया था ग्रेनेड के धमाके से ही शॉप की बाउंड्री वॉल टूट गिरी थी वाकई में ये गैंगस्टर तो बहुत ही खतरनाक थे जब धुएं का गुब्बार थोड़ा कम हुआ और कुछ नजर आना शुरू हुआ तब विक्रांत ने देखा कि उन गैंगस्टर्स की जीप अब तक गली में आ चुकी थी और वो लोग यहां से निकल रहे थे। तभी जीप की खिड़की से एक हाथ बाहर आया ये हाथ उनके ग्रुप के डेडी का था उसने अपने हाथ में कुछ रिमोट जैसा लिया हुआ था और वो इस बटन को बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी की उन लोगों ने शॉप के भीतर रिमोट बम फिक्स कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वहाँ ब्लास्ट करके सारे एविडेंस मिटाए जा सकें और पुलिस के हाथ कुछ न लगे इस वक्त उन लोगों के गैंग की वो लेडीज मेंबर रिमोट का बटन दबाकर शॉप में धमाका करने की ही कोशिश कर रही थी लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि बार बार बटन दबाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था दरअसल इस वक्त यहाँ पर विक्रांत ने सिग्नल जैमर डिवाइस को एक्टिवेट कर रखा था और इस वजह ऐसी रिमोट का सिग्नल बॉम्ब तक नहीं पहुंच रहा था और इसीलिए उसमें ब्लास्ट भी नहीं हो रहा था विक्रांत मनी मन हंस पड़ा दबाओ और दबाओ बटन देखता हूं तुम लोग क्या क्या कर सकते हो शिट, शिट।, शिट। विक्रांत को उस फीमेल गैंगस्टर के बोलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी बार बार रिमोट का बटन दबाने के बाद भी जब शॉप में ब्लास्ट नहीं हुआ तो फिर वो काफी इरिटेट सी हो गयी थी तकरीबन दस बारह बार लगातार रिमोट के बटन आरोप उंगलियाँ पटकने के बाद उस लेडी ने परेशान होकर रिमोट को बाहर फेंक दिया और फिर उसने गाड़ी में बैठे अपने दूसरे साथी की तरफ हाथ हिलाते हुए इशारा किया उसका इशारा पाकर दूसरे गैंगस्टर ने तुरंत ही अपने हाथ में ग्रेनेड ले लिया विक्रांत रह गया। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये लोग अब शॉप पर ग्रेनेड फेंकने वाले है इसका मतलब ये भी है कि शॉप के भीतर जरूर कुछ न कुछ काफी इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिसे ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे है और शायद बिना उस एविडेंस को हटाए ये यहाँ से नहीं जाने वाले विक्रांत ने बिना किसी देरी के फटाफट अपने गन से उस ग्रेनेड वाले गैंगस्टर पर निशाना साध दिया उसने तुरंत ही शूट भी कर दिया लेकिन अब तक विक्रांत की बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी ऐसे में जब उसने फायर किया तो सिर्फ घोड़े के चलने की आवाज सुनाई पड़ी अबे यार मर गए। विक्रांत काफी घबरा उठा क्योंकि उस गैंगस्टर ने अब तक ग्रेनेड फेंकने के लिए अपना हाथ उठा लिया था सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि ये लोग जिस शॉप के ऊपर ग्रेनेड फेंकने वाले थे उसी शॉप की छत पर विक्रांत इस वक्त खड़ा था विक्रांत ने देखा कि उस काली जीप के आगे कुछ पुलिस वाले हाथों में गन लेकर खड़े थे लेकिन अभी शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर फिर से ग्रेनेड से हमला होने वाला है ग्रेनेड मारो साले को विक्रांत ने गला फाड़ कर चिल्लाते हुए उन पुलिस वालों का ध्यान ग्रेनेड की तरफ करना चाह हाला विक्रांत हिंदी भाषा में चिल्लाया था लेकिन फिर भी उन पुलिस वालों को विक्रांत के कहने का मतलब शायद तुरंत समझ में आ गया भावनाओं को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं बल्कि जीप में बैठे गैंगस्टर्स के कान में भी विक्रांत के चिल्लाने की आवाज गई और एक बार के लिए वो भी शॉक्ड रह गए जिसके हाथ में ग्रेनेड था वो गैंगस्टर भी हैरत में पड़कर विक्रांत की तरफ देखने लग गया लेकिन शॉप की की। से, से पहले ही गली में गिर गया लेकिन फिर भी उस गैंगस्टर ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत ही दूसरा ग्रेड हाथों में लेकर इसे भी फेंकने की कोशिश करने लगा लेकिन इस बार शायद उसकी किस्मत और ज्यादा खराब थी जैसे उसने दूसरा ग्रेनेड फेंकने के लिए हाथ उठाया तुरंत ही उसके हाथ में पुलिस की गोली आकर लग गई और इस बार ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर जीप के नीचे ही गिर गया तुरंत ही सारे गैंगस्टर जीप छोड़कर तेजी से भागने लगे धड़ाम पहला ग्रेनेड फटा उसके तीन चार सेकेंड बाद ही दूसरे में भी ब्लास्ट हो गया जीप कुछ सेकंड तक हवा में उड़ती दिखाई पड़ी और फिर थोड़ी ही देर के बाद ये धम करके जमीन पर पटक उठी एक के बाद एक लगातार दो ग्रेनेड के धमाके की वजह से आसपास की बाउंड्री वॉल की ईंटें भी उखड़कर हवा में लहराती हुई दिखाई पड़ी एक बार फिर से पूरे इलाके में धुएं का गोबार छा उठा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था धमाका इतना जोरदार था कि विक्रांत को पूरा विश्वास था कि जीप में सवार एक भी गैंगस्टर अब बचा नहीं होगा गनीमत इतनी रही की ये गैंगस्टर लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए ये लोग शॉप में ब्लास्ट नहीं कर पाए वरना सारा एविडेंस भी खत्म हो जाता हालांकि इस ब्लास्ट के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था ना तो उन गैंगस्टर्स की तरफ से कोई फायरिंग वगैरह देखने को मिल रही थी और ना ही पुलिस वालों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो रही थी जैसे ही धुएं का गुब्बार थोड़ा कम हुआ तुरंत ही विक्रांत शॉप की छत से कूद कर नीचे आ गया नीचे चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था एक तरफ टूटी हुई दीवारे तो दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त जीप पलटी हुई थी खो खो खो अचानक से वहां पर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी पहले तो विक्रांत को यह लगा था कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा लेकिन अब चूंकि वहां पर किसी के खांसने की आवाज आ रही थी तो फिर इसका मतलब वहां पर जरूर कोई न कोई जिंदा है अगले पल वहाँ मलबे के नीचे हलचल होती दिखाई पड़ी पुलिस वाले भी मौका पाकर अब धीरे धीरे करके खुद को कवर करते हुए जीप की तरफ आगे बढ़ने लगे पुलिस डरते हुए आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर फायरिंग होनी शुरू होगी अचानक से जीप के नीचे दबा पड़ा एक गैंगस्टर उठ खड़ा हुआ और उसने पुलिस वालों के ऊपर फायर झोंक दिया आ, एक गोली एक पुलिस वाले की कोहनी में जा लगी वो डर कर पीछे हो गया। उसके साथ ही बाकी पुलिस वाले भी डर के मारे पीछे हट गए मौका पाकर अचानक से दो गैंगस्टर उठ खड़े हुए और ये लोग पुलिस वालों पर गोली चलाते हुए भागने लगे। उन चारों गैंगस्टर्स में से दो ही लोग बच पाए थे एक तो वो फीमेल गैंगस्टर थी और दूसरा वो सूटकेस वाला आदमी था जिसके पैर में और कंधे में गोली भी लगी हुई थी लेकिन फिर भी वो दोनों बड़ी हिम्मत दिखाते हुए भागने की कोशिश करने लगे थोड़ी ही देर में ये लोग संक्री गली को पार करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे लेकिन आगे पुलिस ने इस गली को ब्लॉक कर रखा था जहां पर ये गली खत्म हो रही थी ठीक वहीं पर पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी थी गाड़ी के बाहर दो पुलिस वाले हाथों में बंदूक आने हुए उन दोनों गैंगस्टर पर निशाना लगा रहे थे लेकिन ये दोनों गैंगस्टर काफी एक्सपर्ट थे और इनको रोकना लैंडिंग पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा था खास तौर पर उस लड़की की स्किल से विक्रांत काफी प्रभावित था जैसे उस लड़की ने देखा कि पुलिस वाले उसके आगे बंदूक ताने है वो, वो चंद ही सेकंड में पुलिस वालों के बिल्कुल करीब पहुंच गई जबकि उस सूटकेस वाले आदमी ने अभी भी अपने हाथ में सूटकेस दे रखा था शायद उस सूटकेस में काफी इम्पोर्टेंट चीज रखी हुई थी इसी वजह से वो एक बार भी उसे छोड़ नहीं रहा था अभी वो अपने इस सूटकेस के सहारे खुद को कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में खुद भी पुलिस वालों पर गोली चलाई जा रहा था